वो बुद्धि को देखने वाले वो हैं सर्वांतर सर्वान्तरयामी वो हैं बुद्धि के साक्षी वो हैं तो जो बुद्धि के बुद्धि हैं उनको बुद्धि क्या जानेगी तो ये जो लोग कहे कि हमने बुद्धि के द्वारा जान लिया हमने भगवान का आनंद प्राप्त कर लिया एक भगवान स्वयं आनंद स्वरूप मैं जान गया ये कहना नहीं बनता मैं देख रही ये कहना बनता तो ये वसुदेव जी महाराज जान करके भी ये कहते हैं कि मैंने जो आपको देखा या आपकी कृपा से देखा आपकी कृपा से मैंने आपको जाना तो यू कह करके अब इसका विस्तार करते हैं वो तो कहते हैं महाराज ये जो कहते हैं कि भाई आप वसुदेव जी या आप देवकी के उदर में प्रवेश कर गए तो उनका मूल रूप बताते हुए तक ये कहते हैं कि जब ये सृष्टि के आदि होती है जगत बनता है उस समय आप रचना करते हैं जगत की और रचना करके फिर उसमें प्रविष्ट न होने पर भी प्रविष्ट के समान जान पड़ते हैं ये आपका स्वभाव है जैसे ये महतत्व है अहंकार है पंचतन्मात्रा मात्रा है ये जब अलग अलग रहते हैं तो उनकी शक्ति भी अलग अलग रहती है पर तो जब ये इंद्रियादी सोलह विकारों के साथ जब ये सम्मिलित होते हैं तो ब्रह्मांड बन जाता है और उसमें आप प्रवेश हुए जान पड़ते हैं आप अगर न प्रविष्ट हो तो ब्रह्मांड क्रियाशील न हो मुद्दा है। लेकिन ये बात नहीं कि आपने प्रवेश किया आप तो पहले से उसमें विद्यमान थे भाई सोने का गहना बना मिट्टी की हाडी बनी तो मिट्टी की हांडी बनी सोने का गहना बना इसलिए ये, अगर ये कहें कि उस मिट्टी की हांडी में मिट्टी प्रवेश कर गई सोने के गहने में सोना प्रवेश कर गया ये बात नहीं सोना तो था ही वो हांडी का आकार मिल गया उसको गहने का आकार मिल गया सोना कोई प्रवेश कर गया उसमें ऐसी बात नहीं तो ठीक ऐसे ही बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का अनुमान किया जाता है इंद्रियों के द्वारा केवल गुणों में विषयों का प्रत्यक्ष होता है आप उनमें पहले भी थे अब भी हैं तो लोग ऊपर ऊपर से उनको देखते हैं आपका ग्रहण नहीं करते असल में आप ही सत्य हैं, परमार्थ सत्य हैं, आप ही बुद्धि के साक्षी हैं आप अंतर्यामी हैं गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता आप न बाहर है न भीतर हैं आप ही आप हैं अगर आप प्रवेश करेंगे किस चीज में तो मैं आपको देख करके आपके श्रीमुख को देख कर मैं ये नहीं मानता कि ये दृश्य है मेरी आंखों के सामने आने वाले ये कोई दृश्य हैं देखने की चीज है ये नहीं मानता ये तो अज्ञानी मानते हैं जो अपने इन दृश्य गुणों को, को प्रथम मानकर सत्य मानते हैं तो ज्ञानी मैं तो ये मैं तो ये मानता हूं ये समझता हूं ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे दृश्य नहीं है ये स्वयं स्वरूपभूत है और मेरी आंखों में इस प्रकार की शक्ति दे करके अपनी कृपा की और आप मुझे दिखला रहे हैं और मैं केवल रूप नहीं देखता रूप के साथ साथ आपके स्वरूप को भी देखता हूं तो कहते हैं कि ये सारी क्रियाएं सारे गुणों और सारे विकारों से आप रहित हैं फिर भी जगत के सृष्टि स्थिति और प्रलय यह आपसे ही होते हैं ये आपके लिए कोई असंगत नहीं इसलिए तीनों गुणों का आश्रय आप होते हुए भी गुणों का आप में आरोप किया जाता है गुण रहित होने पर भी गुणों का आरोप होता है आप ही तीनों गुणों को लेकर के संसार में कार्य करते हैं शुक्ल माने पोषणकारी विष्णु रूप से आप धारण करते हैं रजप्रधान रक्त वर्ण से आप ब्रह्मा रूप से झजन करते हैं और प्रलय के समय कृष्ण रूप तमगण रूप तो तम कृष्ण होता है उससे आप संहार करते स्वीकार करते हैं तो इसलिए आप सबके स्वामी हैं आप सबके मालिक हैं आप ही से ये ये जगत बना जगत में आप ही प्रविष्ट मैं आपको जान गया मैंने आपको पहचान लिया लेकिन अब फिर कहते हैं कि आप तरष्ट नहीं हुए आप नहीं आए बोले नहीं आए आप सर्व सर्वसमर्थ हैं आप ना करके भी आते हैं और आ करके भी नहीं दिखाई देते तो आप सबके स्वामी हैं सर्व शक्तिमान हैं सबकी रक्षा करने वाले हैं ये होते हुए भी तुमसे लोक से विभोक्षिषु गृहेवतीर्णो सिम मां अखिलेश्वर आ गया वात्सल्य भाव यहां यही नंद यशोदामिर अंतर है यहां तो ऐश्वर्य का गान करते करते वात्सल्य आता है फिर वासल वात्सल्यर्च ढक जाता है और वहां ऐश्वर्य प्रथम तो आता नहीं और कई माधुरी की सेवा के लिए ऐश्वर्य आता है कभी कभी बीच में जब माधुर्य में कोई विघ्न पड़ता है तो जो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है वो विघ्न को सहन नहीं कर सकती। तो ऐश्वर्य शक्ति वहां पर प्रकट हो जाती है विघ्न को हटाने के लिए परंतु ऐश्वर्य शक्ति कहीं जागित न रह जाए इसे स्वयं भगवान पर्दा डाल देते हैं यहां तो भगवान आगे बताएंगे अरे भगवान हूं मुझे रूप दिखाया और फिर अपने मुंह से बताएंगे कि मैं भगवान हूँ मैं ब्रह्म हूं इसके बाद भी इनके मन में भय आ जाएगा और फिर जान लेंगे भगवानी भगवान जानने पर भी ये बात और वहां पर भगवान जानने की आवश्यकता नहीं वहां पर कहीं भगवान जान, जान जाए तो रसी भंग हो जाए सारा का सारा इसलिए वहां केवल विशुद्ध अनुराध ये एक बात बहुत समझने की है थोड़ी सी इसको विशुद्धानुराग और भगवत का ऐश्वर्य प्रेम इसमें बड़ा अंतर है विशुद्धानुराग में भगवान की आवश्यकता नहीं है वो अनुराग ही भगवान है वहां ये बात नहीं देखी जाती कि जिनसे हम अनुराग करते हैं जिनमें प्रेम करते हैं वो कौन है कौन है समझ के अगर प्रेम होता है तो प्रेम करने योग्य कोई वस्तु हो ऐश्वर्यशाली गुणशाली उसमें प्रेम होता है तो प्रेम उस वस्तु में इसलिए वो प्रेम विशुद्ध नहीं है तो विशुद्ध प्रेम में ऐश्वर्य की आवश्यकता गुण रहितम कामारहितम जो विशुद्ध अनुराग होता है वो गुण रहित होता है कामना ये रहित होता है प्रेम ये नहीं देखता जो असली प्रेम होता है निस्वार्थ प्रेम होता है सच्चा प्रेम वो ये नहीं देखता कि जो मेरा प्रेमास्पद है ये कौन है वो तो प्रेम के लिए प्रेम करता है तो नंद नंदचोदा का जो प्रेम है उस प्रेम में भगवान के ऐश्वर्य शक्ति का विकास नहीं है बल्कि बार बार वो छिपाते हैं कहीं प्रकट होती है तो भगवान छिपाते मुंह में जशोदा मैया ने भगवान के श्रीमुख में तमाम विश्व ब्रह्मांडों को देखा अनंत विश्व हैं और उन विश्वों में ये ये जम्बू द्वीप है उसमें भारतवर्ष है भारतवर्ष में ये मथुरा मंडल है उसमें ये गोकुल है उसमें नंद है नंद घर में ही वो कक्ष है वहां पर भगवान है जशोधा मैया है एक बाजरा जरा सा ऐश्वर्य आया भगवान ने देखा कि यहां तो मामला बिगड़ा तत्काल मैया के मन में आ गया रे बोले ये राक्षस लोग बहुत आते हैं उनकी कोई न कोई माया है ये तो बुलाओ ब्राह्मणों को स्वस्ति कराओ भाई ये ये ठीक नहीं किसी राक्षस का कोई उपद्रव हो गया उनके मन में ये देख करके ऐश्वर्य नहीं आया और यहां तो भगवान का ऐश्वर्य देख लिया कहते हैं मैं जान गया इसके बाद भी ऐश्वर्य में ऐश्वर्य रहना चाहिए तो साथ है तो ये भगवान के जानने वाले प्रेमी दो प्रकार के होते हैं एक भगवान के ऐश्वर्य से प्रेम करने वाले और एक भगवान में विशुद्ध प्रेम करने वाले जो विशुद्ध प्रेमी है उनको भगवान स्वयं मिलते हैं और जो युक्त प्रेमी हैं उनको भगवान भी मिलते हैं पर बीच बीच में वो भगवान को भूलकर कर ऐश्वर्य की पूजा भी करते हैं और जो केवल ऐश्वर्य प्रेमी है उनको ऐश्वर्य मिलता भगवान नहीं मिलती तीन भेद किए हैं इसमें एक प्रेम मिश्र एक प्रेमी और एक प्रेम रहित तो यद्यपि उसमें दुर्योधन की गणना नहीं होती लेकिन दुर्योधन ने और अर्जुन ने अर्जुन ने चाहा भगवान को और दुर्योधन ने चाहा भगवान के ऐश्वर्य को दोनों मांगने गए यह कथा महाभारत में आती है कि भगवान जिस समय ये कह चुके कि भाई हम तो कोई की कोई का पक्ष नहीं लेंगे घर में कह दिया लेकिन अर्जुन और दुर्योधन दोनों के मन में भी सहायता प्राप्त करें तो भगवान की लीला दोनों एक दिन गए एक साथ ही गए तो भगवान जाके भगवान उस समय लेट गए आंखें मूंद ली तो पहले अर्जुन अर्जुन का जरा खुला द्वार था दुर्योधन जरा पूछताछ के अंदर आए और अर्जुन सीधे चले गए जाके देखा भगवान सो रहे हैं तो चरणों के सामने खड़े हो गए खड़े होकर हाथ जोड़ लिया देखा भगवान का वो श्रीमुख और श्री चरणारबंद मुग्ध हो गया, अर्जुन भूल गए क्यों आए हैं अर्जुन मांगने आए थे उस, बा, उस बात को भूल गए और भगवान के उस माधुर्य के सागर में डूब करके हाथ जोड़ लिए और आंखों से आंसू बहन खड़े हो गए चर्चा दुर्योधन आये दुर्योधन ने देखा कि अर्जुन तो खड़ा है पहले से और ये सो रहा है तो जगाना ठीक नहीं मांगने आए हैं न जागेगा तब बात करेंगे तो बोले बैठ जाए इतने खड़े कब तक रहे तो भगवान ने लीला रच रखी पहले बैठने के लिए कहीं आसन नहीं और खड़ा वो रहे कैसे राजा ठहरा अर्जुन तो भगवान के आश्रित खड़ा रह गया तो भगवान के सहने की ओर एक आसन था ये देखा कि अपने तो ऊंचा आसा है, ऊंचे इसी के लायक हम तो हैं, कोई को, को, इसके पैरों में क्यों तो बैठेंगे तो जा करके ऊपर बैठ गया बैठ गया भगवान ने आंख खोली आंख खोलते अर्जुन सामने तो अर्जुन से बोले भैया अर्जुन क्यों कैसे आया अर्जुन उनका होश आया हूं बोले महाराज दुर्योधन ने देखा पीछे से कि इससे बात करने लगे तो बोले जयराम जी की भगवान नहीं यूँ बाई तरफ नहीं देखिए बाँ दृष्टि हो गई भगवान की बात हो गई अरे दुर्योधन याद हाँ बोले मैं तो पहले ही आया था बहुत देर से बैठा हूँ तू तो बोले हो, आए होंगे महाराज ये सामने खड़ा था मुझे ये मुझे दीख पड़ा जब योग माया देवी कंस के हाथ से छूट कर चली गई आकाश में और कंस को अष्टभुजा आयु धारिणी के रूप में दर्शन दिए और कंस को बतला दिया कि तुम्हारे मारने वाला पैदा हो चुका है तो कंस घबराया और साथ ही वसुदेव देव की जैसे संत उसके सामने थे संतों का संग प्राप्त था इसलिए उसकी बुद्धि थोड़ी देर को निर्मल हो गई उसको अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ उसके मन में विचार आ गया कि तैने बड़ा पाप किया और उसने उस देव देव क्षमा मांगी वे साधु स्वरूप थे ही उन्होंने क्षमा कर दी और बसदेव जी ने कंस ने जो अच्छी बातें कही थी उनका समर्थन किया इसके बाद कंस ने बहुत प्रेम से बड़े विनय के साथ उनसे आज्ञा मांगी और उनसे अनुमति लेकर वो गया सुखदेव जी कहते हैं कंस एवं प्रसन्नाध्याम विशुद्धम प्रतिभाषित देव की वसुदेवाध्याम अनुज्ञा तो विशद गृह सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित है। वसुदेव देव की ने इस प्रकार प्रसन्न होकर निष्कपट भाव से बिना मन में कुछ और बात रखे क्षमाए कर दिया और अच्छी तरह से बातचीत की तब उनके अनुमति लेकर कंस अपने घर चला गया ये भी आ गए। अब जो खर होते हैं दुष्ट होते हैं वे किसी कारणवश किसी भय में आकर या किसी अच्छे संग में आकर क्षण भर के लिए साधु बन जाया करते हैं उनके मन में भी सद्भाव आ जाया करता है तो जब वहां से हटे और अपने विषय के क्षेत्र में आए फिर वैसे के वैसे तो कंस जब लौटा घर को तो प्राय रात बीती चुकी थी तस्याम रात्र्यां व्यतीतायाम कंस आहुए मंत्रिण ये भी आचश तत्सर्व योगनिद्रया रात तरह बीत चुकी जी घर पहुंचा तो, तो जब रात पूरी बीत गई तब उसके मन में तो खलबली अब सलाह करनी तो सलाह किससे करें उन्हीं असुरों से अच्छे आदमी तो कोई पास में रहे नहीं जो सत परामर्श दें जो अच्छी सलाह दें ऐसा तो कोई पास में थानी सबको निकाल दिया था वही राक्षस चाणूर मुस्तिक तैयारी जितने राक्षस थे ये सब तो उन मंत्रियों को बुलाया बुला करके ये दूसरे ग्रंथ में आता है उन्होंने कहा कविश ने कहा कि भाई अब तो हमारी मौत आ गई अब बचने का कोई उपाय रहा नहीं तो वे हंसे बोले आई या आज क्या करते बचने का उपाय आज के लिए नहीं रहा आज को मारेगा कौन वो तो उन्होंने बताया कि यूं मैं गया पहलेदारों ने कहा करके किस तरह से बच्चा हुआ है मैं गया जाकर के देखा तो लड़की थी वो स्वर्ण प्रतिमा सी बड़ी मनोहर लड़की बहन रोई भी बहुत बेगिडाई भी बहुत मैंने उसकी बात नहीं मानी छीन लिया उसको और छीन कर चट्टान पर दे मारा वो चट्टान पर तो नहीं लगी उड़ी और उसने जाते हुए मेरे सिर में बड़े जोर से लात मारी अब तक सिर्फ <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> वो सिर में लात मारकर ऊपर उड़ गई तो सिर में लात मारना ये मालूम हुआ कि ये जो पदाघात है ये मानो सूचना मिल गई मुझको कि अब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी प्रदाघात हो गया तो अब जीने होने का कोई उपाय है नहीं तो तुम लोग बताओ क्या करें मैं यहां से चला जाऊं क्या इस तरह से ग्रंथांतर में बात है टीका दर ने लिखा है तो योग माया से जो कुछ बात हुई थी सब बातें सर्व ये दुख तुम तो योग ने, योग माया ने जो बात ने कही सारी बातें उसने सुना दी तो दैत्य लोग जो थे वे दैत्य ही थे आकर आकरण भर्तुर गुचुर देवशत्र देवान प्रतिकृता मर्शा दैत्य या नात को विदाह तो ये कंस के जो मंत्री थे असल में नीति निपुण नहीं थे अनित निपुण थे जिनके मन में बुरी बुरी बात आवे वो नीत कोई भी नहीं होते वो तो अनित वाले अनित पराया थे और दैित्य थे तो इसलिए स्वभाव से ही ये देवताओं के प्रति तो हमेशा शत्रुता ही रखने वाले थे। तो ये देव शत्रु और अनित्यपरायण जो दैत्य थे जिनको मंत्री बना रखा था कंस ने ये कंस की बातें सुन करके और भी चिढ़ गए देवताओं पर ये योगमाया माया देवता न, इनके मन में और भी गुस्सा आ गया और ये बलद्रिप्त थे ही बड़ा घमंड था इनके मन में हमें जीत कौन सकता है और असल में ही जब ये भौतिक बल बढ़ जाता है तो भौतिक बल वाले परास्त हो जाते हैं वहां पर दैव बल आता है तभी उनकी जीत होती है। हमेशा देवता और दानवों का जब युद्ध होता है तो देवता प्राय हारते हैं फिर भगवान जब आते हैं तब देवताओं की विजय होती है। तो ये देवताओं पर और भी चिड़ गए और मानो बेपरवाही की हसी हंसते हुए गर्द के साथ बोले एवं चेतर ऋ भुज इन्द्र पुरग्रह दुर्जा दसू अनदान निर्दशाश्च अरे बच्चा पैदा हो गया ये तो कहा ना योग माया ने कहीं पैदा हो गया है तो वर्ज कह आप इतना डर गए इसी बात से योग माया कह गई और आप डर गए वो बच्चा जब बड़ा होगा तब न मारेगा हम लोग सब इतने हैं और इतने क्रूर हैं हम लोगों में इतनी ताकत है कि हम घर घर में गांव गांव में फैल जाएंगे नगरों में गांवों में छोटी बस्तियों में जहां तहां पर पूरे ग्राम बर जाशु हम सब जगह आज ही चले जाते हैं और जितने भी बच्चे हुए हैं वो चाहे दस दिन से अधिक क्यों हों या कम क्यों हों सारे बच्चों को आज एक समाप्त कर देंगे कोई बच्चे ही नहीं रहेगा जो तो बड़ा होगा कहा नहीं सबको मारा लेंगे वो तो एक बच्चे की बात है जितने बच्चे हुए कोई बच्चा नहीं देंगे सब बच्चों को मार देंगे और फिर देवताओं का डर है कि मुद्यम ही कर देवा समर भीरवा नित्य मुद्विग्न मनुष्य जागो से धनुषस्तावा अरे भार वो तो देवता है ना कि आपके धनुष की टंकार सुनते ही और जो भाग छूटते हैं पलायन पलायन भागने में निपुण है देवता समर भीरु उनको कहीं युद्ध में खड़ा रहने की हिम्मत है क्या वो तो बस भागने वाले हैं भागना ही उनका स्वभाव है घबराए रहते हैं बिचारे वे युद्ध में डरने वाले युद्ध क्या करेंगे और फिर हम लोगों से और फिर आपके बाद आप तो कैसे है महाराज की बस हमने देखा है ना अब वो बड़ाई करते हैं हमने बोले अनुभव की बात हमने हम, हमने देखा है कि अश तस्त शरदरादुर हन्यमान सामंत डिजी विषय उत्सज्य पलायन परा कैचि प्राजल नष्ट न्यशस्त्र दिवकस मुक्त कथशिखा कैचि भीता स्मी राजस्मत श्रास्त्र विरथा भय समा हंसिया सतमुखा भग्न चापान युध्यत किसयुग विकत्थन असं, रौदुषा किं हरण शंभुना वा वहंक इंद्रियणा अल्पवीर ब्रह्मणा व तपस्याता कहा महाराज ये धरने उन्नी को बात हमने देखा है कि जब आप लड़ाई के मैदान में जाते हैं और जब आप चोट पर चोट करने लगते हैं तो आपकी दान वर्षा से घायल हो करके और ये देवता जिनका भागने का स्वभाव है ये भागने वाले देवता और भागने लगते हैं और महाराज अपने अपने शस्त्रास्त्रों को जमीन पर डाल देते हैं हाथ जोड़ करके और चोटी के बाल बखेरकर वो कांच खोलकर कहते हैं हम मरे बचाओ महाराज बचाओ बड़े दीनता से रक्षा करो महाराज मारे गए हमसे तो यो कह करके ये सब भाग जाते हैं हाथ जोड़कर आपके सामने दीनता प्रकट करने वाले इन देवताओं से डरना है